इदानीं इधानीम देहा भेद प्रदर्शनाय बहिरपि चिदाभास ब्रह्मणि विविध्या दर्शय देह के अंदर कूटस्थ और चिदाभास दोनों के भेद दिखाने के लिए देह के बाहर भी चिदाभास और ब्रह्म दोनों को विवाह करके दिखाते हैं घटेकाधिस्था चे घटमेवाव भाषे घट से ज्ञातता ब्रह्म चैतन्येनावभाष ब्रह्मा घटे का कार अधिस्टा चिन्ह पहले जब इंद्रिय का संबंध घट के साथ होता है इंद्रिय के द्वारा अंतकर्ण घट देश को जा करके घटाकार हो जाता है अंतकर्ण तो धी बुद्धि घटाकार हो गई घटे काकार धी घटे का घटाकार वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम घटाकार वृत्ति हुई घटे काकार बुद्धि उसी बुद्धि स्वच्छ होने के कारण उसमें चैतन्य का प्रतिबंब होता है जिसको चिदाभास कहते हैं घटे काकार धीस्था ध्याम तिष्ठ चित चित चैतन्य चिद रूप है चैतन्य का प्रतिब घटे काकार जो बुद्धि है घटाकार वृत्ति अंतकर्ण की वृत्ति उसमें जो स्थित जो चित है उसमें प्रतिमित चिद तो क्या करती है चित्तिंग है इसलिए घटम एवं अवभाष किसको प्रकाश करती है चिद घट को ही प्रकाश करती है घटाकार वृत्ति में जो स्थित सिद्धा भाष है वो घट को प्रकाश करता है घट तो प्रकाश से कहते घट अयम घट हो घट ज्ञान होता, हो। तो होता है क्या कहते अयम घट ज्ञान होने के बाद घट ज्ञात होता है घटो ज्ञात आगे कहते घटो तो मया ज्ञात अयम घट घटो यम दूसरा है ज्ञातो यम घट एक समान है अयम घट जो चिदाभास के द्वारा घट का प्रकाश होगा कहेंगे अयम घट अयम घट है तो घट ज्ञान को जो आप जानोगे घटो मया ज्ञात घट ज्ञात होता है ज्ञान होने के बाद घटो का ज्ञातो ज्ञान होने के पहले घट में ज्ञातता थी, थी। ज्ञान होने के बाद घट में ज्ञातता होती है वो ज्ञान होने के बाद जो घट ज्ञात हुआ उसमें घट में ज्ञातता तब आप कहते मया घटो ज्ञात हो वो ज्ञातता को कौन प्रकाश करेगा पहले तो घटो ज्ञान हुआ था जो घटो को प्रकाश करता है घटाकार वृत्ति में जो सीधा है वो घटो को प्रकाश कर देता है तब घट ज्ञात हुआ घट में जो ज्ञातता है उसको प्रकाश करने के लिए घट से ज्ञातता ब्रह्म चैतन्य नास में जो ज्ञानता ज्ञातता उसको प्रकाश करेगा कौन ब्रह्म चैतन्य कूटस्थ चैतन्य घट को प्रकाश करेगा कौन चिदा भाषा अंतकरण वृत्ति घटे काकार साची घटे काकार जो धी है घटाकार वृत्ति अंतकर्ण परिणाम वृत्ति उसमें जो चिधाभाष है वो किसको प्रकाश करेगा घट को घट को प्रकाश करने के जब करता है उसमें ही ज्ञातता घट ज्ञात होता है उसके पहले ज्ञानतता थी नहीं। तो घटाकार वृत्ति में जो चिदाभाष है वो घट के ज्ञानता को प्रकाश करेगी नहीं नहीं। करेगा क्योंकि ज्ञातता उसके पहले थी ही नहीं घटक ज्ञान होने के बाद उiley... ज्ञातता थी। घटाकार वृत्ति प्रति में जो चिदाभस है वो ज्ञानता का कारण है ज्ञातता को प्रकाश करेगा ज्ञानता उसके पहले नहीं है इसलिए घट में जो ज्ञानता उसको प्रकाश करता है ब्रह्म चैतन्य घट है ना ब्रह्म चैतन्य स्पष्ट देखे बाहर एक चिदाभास और एक ब्रह्म दो चिदाभास घट को प्रकाश करता है और घट में ज्ञातता को प्रकाश करेगा ब्रह्म चैतन्य घटे काकार घट से एक आकार आकार घट एक आकार के समान आकार वृत्ति दिया होगी घटे काकारा घटे काकारा चुद्धि चीज घटे काकार कर्म दार तथा विधान बुद्धि घटाकार बुद्धि में स्थित है का वर्तमान चिदाभाष घटाकार बुद्धि में स्थित है घटम अवभाषेद घट को ही प्रकाश करता है चिदाभास कस्य घट से ज्ञातता क्यों धर्म ज्ञातता धर्म किसमें रहेगा घट में घट में तो समझ कर बोलो ज्ञान तो कौन हुआ तो ज्ञातता धर्म ब्रह्म में रहेगी रहेगा <coughs> और पहले किसी को कहा घट ज्ञान में नहीं ज्ञान तो कौन हुआ तो ज्ञातता कहाँ रहेगी घट से ज्ञात था ब्रह्म से नव से तो पहले आया था घट ऐसी ज्ञातता क्यों धर्म ज्ञातता नाम धर्म किस में रहेगा घट में कैसा है ज्ञातता धर्म क्या चीज़ है तो ज्ञातता धर्म नहीं रहे घट में तो घटो ज्ञात हो ऐसा व्यवहार शब्द प्रयोग किया जाता है आप कह तो घटो ज्ञात हो कभी कहते नहीं नहीं। हो घट ज्ञान होने के बाद घटो में या ज्ञात हो ऐसा व्यवहार होता है घटो ज्ञात ऐसे व्यवहार का हेतु ही ज्ञातता ज्ञातता होने से घटो ज्ञात कहा जाता है ज्ञातता हो गया घटो ज्ञात ऐसी व्यवहार हेतु घटो ज्ञान तो ऐसे जो व्यवहार शब्द प्रयोग होता है उसका हेतु हो गया ज्ञान तो ज्ञात नाम का धर्म घट कल्पना सघना अधिष्ठान साधन भूत घट जितने पदार्थ है, है।, है।, है। अध्यस्ता अध्यस्ता सब कुछ अध्यस्त है घट अध्य अध्यस्त होगा अधिष्ठान में सत्य है ब्रह्म तो घट एक घट भी अध्यस्त है मठ भी अध्यस्त है पर्वत भी अध्यस्त है कहा अध्यस्त है स्व अधिष्ठान चैतन्य घट भी स्वाधिष्ठान चैतन्य में अध्यस्त है तो दे दिया घट कल्पना अधिष्ठान है ना, घट की कल्पना होती है कल्पना का अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्यूटस्थ चैतन्य घट कल्पना अधिष्ठान न ब्रह्म चैतन्य न वही साधन है प्रकाश करने का किसको प्रकाश करेगा ज्ञान को अवभासते अवभासते का कर्म है पर, करता है ज्ञात के धर्म प्रकाश होता है प्रकाशते ज्ञातता प्रकाश होते किसके द्वारा ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ब्रह्म चैतन एक घट के ज्ञातता को घट की ज्ञातता को प्रकाश करता है ब्रह्मचैतन्य जो ब्रह्मचैतन्य चैतन्य घट के ज्ञातता को प्रकाश करता है वही घट को प्रकाश कर देगा एक चिधावा समानना क्या जरूरत है न्ञातता अवभाष को चैतन्य नहीं वो घट प्रति संभव घट की प्रतिदी घट ज्ञान हो जाएगा ज्ञातता का प्रकाश करने वाला ब्रह्मचैतन्य जो ज्ञातता को प्रकाश करता है तो घट को ही प्रकाश कर देगा बुद्धि किमर एक घटाकार बुद्धि उसमें चीदावास ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ये असंख्य घट से अज्ञातता है क्या घटस्य ज्ञातता ज्ञान होने के बाद घट में ज्ञातता रहेगी पहले नहीं। पहले घट अज्ञात है उसमें अज्ञातता है तो घट में ज्ञातता और अज्ञातता ये दोनों भेद सिद्ध कैसे होगा ज्ञातता आदि व्यवहार सिद्धि के लिए ज्ञातता आदि भेद सिद्धि के लिए सीधावास आवश्यक है सीधावास के द्वारा घट ज्ञात होगा घट ज्ञान होगा तब ज्ञातता घट में आई अज्ञात यम घटो बुद्धोदयात पुरा घटो पुरा ब्रह्मण परिष्टा तो यम कोई पूछेगा घटम में पश्यासी घटने नहीं देखा तो क्या कहोगे किम न पश्चिम घटम घटम अहम घटम न पश्चामी अहम घटम न जाना ऐसा व्यवहार करने के लिए घट का ज्ञान चाहिए या नहीं ज्ञान तो, तो है। आपको है नहीं तो घट का ज्ञान है अज्ञात तुम घटम हम न जानामी जो व्यवहार करते हैं, घट का ज्ञान आपको तो है कहना रुपये न अज्ञात तुम अज्ञात हो घटो मैं घटो न ज्ञात घटो अज्ञात तो हो मैया व्यवहार होता है तो तत्व तो ने घट ज्ञान हुआ घट का सामान्य प्रकार ब्रह्म चैतन्य से होता है तत्व तो है ना और ज्ञान होने के बाद ज्ञातत्व तो, तो अज्ञात तो हो गया था ना अज्ञातत्व है न ज्ञातो एम घट बुद्धि उदया घट ज्ञान उत्पत्ति के पहले अयम घट अज्ञातत्व न कहो ज्ञात हो घट घट हो बुद्धि उदयाव ज्ञान घट ज्ञान उत्पत्ति के पहले आप क्या कहो तो घटो मया न ज्ञात हो घटो मया अज्ञात घटो अज्ञात हो ऐसे कहा जाता है तो घटो अज्ञात तुम्हें तो ज्ञात हुआ कौन ज्ञात हुआ कैन रूपण कदा बुद्धि उदया मैं आरंभ करने पर भी नहीं करना पहले पूछते समय बोलना अज्ञात अयटरा उपरिषा बुद्ध्युत्ति के बाद घट ज्ञान होने के बाद वही घट ज्ञात है ब्रह्मना ब्रह्म नुपे न ज्ञातत्व ज्ञात न घट विधा भेद हुआ एक ज्ञात एक अज्ञात ब्रह्म के द्वारा घट ज्ञात है ज्ञान के पहले अज्ञात न अज्ञान होने के बाद ज्ञातत्व घट ज्ञात हुआ तो ज्ञात अज्ञातता दोनों भेद सिद्धि के लिए यदि चिदाभाष नहीं मानेंगे तो पहले अज्ञातत्वना बाद में ज्ञातत्व कैसे होगा जो चिदाभाष के द्वारा घट प्रकाश होता है उसके बाद कहते हैं ज्ञातत्व ज्ञात का प्रकाश होगा चिदा के द्वारा घट प्रकाश होने के पहले घट अज्ञात कहना रूपये न अज्ञात भेद सिद्धि के लिए ज्ञातता अज्ञातता भेद सिद्धि के लिए चिदाभाष की आवश्यकता है बुद्धिदया तो पूर्व बुद्धि उत्पत्ति के पहले आयम घटो ब्रह्म अज्ञात प्रकाशित ब्रह्म के द्वारा ही प्रकाशित कन रूपेण्ञा अज्ञात बुद्धि उत्पत्त सत्या बुद्धि उत्पत्ति के बाद ज्ञात प्रकाशते कशते घट क्र ब्रह्म ब्रह्मण्ड ज्ञात ब्रह्मण प्रकाशते प्रकाश होते ब्रह्म कश होते भेदे नान्यवास नहीं हो तो ज्ञात अज्ञात भेद सिद्ध होगा और ज्ञातता का प्रकाश चिदावास होगा जैसे ज्ञातता का प्रकाश के लिए ब्रह्म चैतन चाहिए और ज्ञात अज्ञात भेद सिद्धि के लिए चिदावास भी चाहिए तो बाहर घट देश में दो प्रकाश हुआ एक चिदाभास के द्वारा घट का प्रकाश हुआ और घट में ज्ञातता का प्रकाश ब्राह्मण चैतन्य ऐसी हुआ और ब्रह्म घट में ज्ञातता है या अज्ञातता है ज्ञातता ज्ञान उत्पत्ति के बाद अज्ञातता पहले घटक कितने है तो एक घट में दो विरुद्ध धर्म रहेगा अज्ञातता और अज्ञातता एक घट ज्ञातत्व अज्ञातत्व लक्षण द्वैरूप कथम ज्ञातत्व और अज्ञातत्व घट तो, अग्णत्त तो, अग्णत्त तो एक है तो तो दो रूप के शोषण आएगा ज्ञातत्व अज्ञातत्व लक्षण दूप कथम संभवती इसे शंका अनुभव तद दो रूप कैसे ज्ञातत्व अज्ञातत्व रूप दो रूप घट में एक घट में कैसे होगा उसको बोधना है ज्ञान कराने के लिए ज्ञातता अज्ञात ज्ञान ज्ञान यो स्वरूप ज्ञातता का निमित्त क्या है ज्ञान ज्ञान होने पर ही ज्ञातता ज्ञान नहीं होने पर ज्ञातता है घट में तो ज्ञातता का निमित्त हो गया ज्ञान और अज्ञातता का निमित्त है अज्ञान तो ज्ञातता अज्ञातता निमित्त यो ज्ञान ज्ञानता निमित्त ज्ञान अज्ञातताया निमित्त अज्ञान ज्ञाना ज्ञान स्वरूपम पहले दिखाते हैं ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है दिखाएंगे तब तो निमित्त ज्ञान अज्ञान के समझने पर फिर ज्ञान तथा अज्ञान तथा दो समझना पड़ेगा घटने में चिधा भाषात वृत्तिर ज्ञान लोहांत कुंतवत ज्या्यमजानेता व्या कुंभिच्य ज्ञान किं चिदा भाषा तीवृत्ति ज्ञान दृष्टान्त लोहांत कुंतवत और जाडियम अज्ञान ज्ञान अज्ञान दो का बताया एताभ्याम व्याप्त कुंभ द्विधा उचित एताभ्याम ग्यान। ज्ञानाज्ञानाभ्याम ज्ञान क्या हुआ चिदा भाषात धीव कुंतवत कुंत होता है पंख दार बाण लोहांत तो कुंत भाला है कुंत है उसके अंत में लोहर रहता है भाला है बाण उसके अंत में लोह रहता है सर बाण मारते हैं अंत में लोहर है था। लोह रहता है लोह अंत में जिसका हो गया लोहांत तो, लोह हो गया पंखो बनाते आगे ऐसे बनाते तीर लोहांत तो कुंत अंत में लोह रहता है जिसे बाण बाण सर मारते हैं उसके अंत में लोह रहता है तीर तो लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाएगा लोहांत तो कुंत जिस प्रकार इसी प्रकार धी वृत्ति है धी है बुद्धि बुद्धि का परिणाम है वृत्ति बुद्धि का परिणाम होता है घटाकार परिणाम पटाकार परिणाम तटाकार बुद्धि का परिणाम होता है बुद्धि बाहर जाती इंद्र के द्वारा इंद्रिय छिद्र के द्वारा बुद्धि बाहर जा करके घटाकार होती है ये जो घटाकार वृत्ति है जैसे सौर बाण मारते हैं अंत में रहता है लोह तीर इस प्रकार बुद्धि बाहर जाती है उसके अंत में उसमें चिरावास है बुद्धि स्वच्छ होने के कारण चैतन्य का प्रतिबंध रहता है चीदा भाषा चीदा भाषा अंत में हो सामने हो सामने क्या है चिदा भाषा बुद्धि बाहर जाती है उसमें सामने है विशिष्ट तो बुद्धि बाहर जाएगी बुद्धि के अंत में क्या है और बुद्धि की वृत्ति परिणाम है बुद्धि की वृत्ति से जैसे कुंड कुंभ आदि से छिद्र करेंगे पानी जाकर गिरता लोटे में रखो ग्लास में रखो कटोरी में सदाकार हो जाता है जैसे पानी उसमें जाता है इसे बुद्धि, बुद्धि जाती है बुद्धि जाती है जैसे सरक के अग्रभाव में लोहा रहता है इसे सामने चिदाभाषा विशिष्ट बुद्धि जाती है उसको ज्ञान कहते विशिष्ट बुद्धिवृत्ति को ज्ञान केवल चिदाभाष को ज्ञान नहीं केवल बुद्धिवृत्ति को नहीं बुद्धिवृत्ति है उसमें चैतन्य का प्रतिम्ब अवश्य रहेगा बुद्धि में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है वृत्ति है बुद्धि का परिणाम उसे भी चैतन्य का प्रतिम्ब रहता है तो चिताभाष विशिष्ट बुद्धिवृत्ति है घटाकार बुद्धि पटाकार वृत्ति उसको कहते ज्ञानम ऐसे लोहांत तो कुंतो हुआ कुंत है पंकदार बान ये ज्ञान का अर्थ हुआ और ज्ञान के जाडियम जड़ है अज्ञान जड़तम जाड्यम उसमें बुद्धिवृत्ति में चिताभाष है वो ज्ञान हुआ यद्यपि ज्ञान शब्द का मुख्य अर्थ ब्रह्म ही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मश्रुति है ये ज्ञान गौण ज्ञान है जो घट ज्ञान पट ज्ञान कहते गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान है ब्रह्म नित्य है घट ज्ञान उत्पन्न घट ज्ञान नष्टम पट ज्ञानम ये होता है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति केवल वृत्ति नहीं चिदाभास विशिष्ट जिसके आग्र में चिदाभाष चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि वृत्ति को ज्ञान कहते घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति में चैतन्य में होता है चिदाभाष कहीं कहीं कहते वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य जैसे दर्पण है मुख का अभिव्यंजक होता है मुख का दिखता दर्पण में दिवाले में दिखता है मुख दर्पण में दिखता है अभिव्यंजक वहा ऐसे अंतकरण वृत्ति भी चैतन्य का अभिव्यंज का है तो चैतन्य का अभिव्यंजक घटाकार वृत्ति से चैतन्य अभिव्यक्ति हुई वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अर्थात चैतन्य विशिष्ट चिरावास विशिष्ट बुद्धि को ज्ञान कहते है ज्ञान का अर्थ होगा और ब्रह्म ज्ञान जो अज्ञान का निवर्तक है मुख्य ज्ञान ब्रह्म है ज्ञान वो अज्ञान का निवर्तक नहीं नित्य जो ब्रह्म है वो ज्ञान रूप ब्रह्म पहले से है वो अज्ञान का निवर्तक होता तो अज्ञान अभी तो नहीं रहना चाहिए वो अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान का निवृत्त होता ब्रह्म नज्ञान ब्रह्म ज्ञान हम इस घट ज्ञान है घटाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान कहेंगे घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते तो हैं क्योंकि ब्रह्मज्ञान भी ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य आरूढ़ चैतन्य वृत्ति आरूढ़ मतलब वृत्ति में सिद्ध चैतन्य क्या चिदावास ही चैतन्य का प्रतिम चिदा विशिष्ट ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्माकार बुत्ती कहते समय कोई कहते ब्रह्माकार ब्रह्म कोई आकार नहीं सदाकार वृत्ति कैसे होगी आकार का अर्थ हमेशा नहीं समझना तीन कोना कोना गोलाकार मोटा पतला ऐसा नहीं आकार को आकार शब्द से कहते जैसे घटा आकार वृत्ति होती घट ज्ञान रूप ज्ञान क्या होगा रस ज्ञान कैसे होगाकार अम्ल ज्ञान कैसे होगा अम्लाकार अच्छा अम्लाकार कैसे बताओ अम्लाकार लींबू जैसे अम्ल का आकार लीम्बू है या नारिय है उसका आकार है नहीं, नहीं है, है आकार मधुर आकार आकार कुछ उसका है नहीं. नीला आकार नीलक तो दिखता है नीला का आकार नहीं शब्द आकार शब्द का आकार है शब्द आकार जो पुस्तक में लिखा है शब्द है लिपि है शब्द का कोई आकार है क उसका आकार नहीं वो जैसा आकार जैसे स्वभाव है उसी प्रकार उसका कहते आकार तद विषय की मृत्यु को तद आकार रूपा विषय की वृत्ति को रूपाकार वृत्ति रस विषय की वृत्ति को रसाकार वृत्ति गंध विषय की वृत्ति को गंधाकार गंधाकार किसने बड़ा बताया गंध गंध का आकार है सुगंध दुर्गंध गंधाकार वृत्ति है इसी प्रकार शीताकार उष्णाकार शीत स्पर्श हो शीताकार वृत्ति होगी वह आकार से तद विषय की वृत्ति ठीक है ब्रह्म विषय का वृत्ति ब्रह्माकार का अर्थन है की ऐसे हाथ बड़ा कुछ होना चाहिए आकार ऐसा नहीं ब्रह्म विषय को वृत्ति ब्रह्म का आकार कुछ नहीं है जैसा ब्रह्म है चिद रूप है सत्य है ज्ञान है अनंत इसी, इसी प्रकार वृत्ति होगी असंघ ब्रह्म तो ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को वृत्ति चैता चिरास विशिष्ट ब्रह्मकार वृत्ति को भी ब्रह्म ज्ञान कहते जो अज्ञान का निवर्तक है ये हो गया ज्ञान अज्ञान है जाद्यम अज्ञानम जाद्यम एताध्याम व्याप्त कुंभ कुंभ अज्ञान से व्याप्त है ज्ञान होने के पहले अज्ञान है जैसे अंधकार में घट रहेगा अंधकार से व्याप्त है नहीं इसी प्रकार अज्ञान से व्याप्त है घट और वृत्ति जब हो जाएगी तो अज्ञान को नष्ट करती है जाड् को नष्ट करने पर प्रकाश होता है बुद्धि कष्ट चिदा भाषो तो घटम तथा ज्ञान ध्यान से न घट्रे याद रखना बुद्धि और बुद्धि में सचिदावास दोनों घट जैसे में जाते हैं बुद्धि तत्विदाभास हो द्वा दोनों ही व्यापन तो घटो को व्याप्त होते ही तो दोनों में से अज्ञानम ध्यान बुद्धि बुद्धिवृत्ति के द्वारा किसका नाश होगा अज्ञान का और आभास है न बुद्धिवृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य चीदावास उसके द्वारा घटक का स्पुरण होता है तो घट ज्ञान हुआ वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसके पहले घट ज्ञान से आवृत अंधकार से है इसे अज्ञान से आवृत है उसे अज्ञान को नष्ट करेगा घटाकार वृत्ति नष्ट होने के बाद घट जड़े उसको प्रकाश करने के लिए बुद्धि प्रतिपलित प्रति, प्रति, चैतन्य चासी की आवश्यकता है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के पहले अज्ञान से आवृत है जाड्य अज्ञान उसको नाश करने के लिए ब्रह्मकार वृत्ति की आवश्यकता है अज्ञान को नाश करने के बाद ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य की आवश्यकता है ब्रह्म स्वयं प्रकाश है वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होने पर भी और ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं इसलिए ब्रह्म में फल फलव्याप्ति नहीं मानते वृत्ति व्याप्ति मानते कुंभ में वृत्ति व्याप्ति फलव्याप्ति दोनों एताभ्याम व्याप्त कुंभ द्वी ज्ञान और अज्ञान दोनों के द्वारा व्याप्त यहाँ एताभ्याम का वृत्ति व्याप्ति फलव्याप्ति नहीं लेना यहाँ व्याप्त किसके द्वारा ज्ञान और अज्ञान ज्ञान होने के पहले अज्ञान से व्याप्त होता है फिर ज्ञान से व्याप्त होता है कुंभ द्विधा सा उच्यते मतलब ज्ञातस्व अज्ञातस्व कुंभ कहा जाता है चिदभाषातृति चिदाष चिप्रतिब सो अन्ते यम पूर्वभागे सामने साधिवृत्तिर्जानी उच्य विवृत्ति अंतकृत्तिको ज्ञान कहते बोधेद्या बुद्धि आचार्य अभिषाण बोधे धा बुद्धि बोध से चिद ज्ञान से युद्ध प्रकाशित बुद्धि को देखो ज्ञान को दो शब्द से कहते बुद्धि बुद्धिध बोधा ऐसा कहते बुद्धि ज्ञान क्या है बुद्धि बुद्धिध बोधा बुद्धि के द्वारा युद्ध मतलब प्रकाशित अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते बुद्धिध बोध बुद्धि के द्वारा युद्ध इंधि दि तो निष्ठा करेंगे नकार का लोप हो जाएगा इस सूत्र हो से होगा अनिदिता इंध दात से निष्ठा करो युद्ध बन जाएगा बुद्धि के द्वारा दीप से प्रकाशित बोध बुद्धिध बोध बुद्धि अभिव्यक्त तो चैतन्य को ज्ञान कहा जाता है अथवा बोधे धा बुद्धि बोध के द्वारा प्रकाशित बुद्धि बोधि चैतन्य चैतन्य विचिष्ट बुद्धि चैतन्य के द्वारा प्रकाशित बुद्धि बुद्धे धा बुद्धि इसे आचार्य विधान है तत्व दृष्टान्त लोहांत कुंतवत् लोहांत तो कुंत लोह जैसे अंत में कुंत वाणी के अग्रभाग्य में ऐसे बुद्धि बुद्धिवृत्ति के अग्रवा में प्रकाश सीधा है जाड्यम क्या है अज्ञान सतस्कृति रही जाड्य सतस्कृति नहीं अज्ञान है एकताभ्याम कौन कौन है एक पर्याय व्याप्त एक साथ व्याप्त दोनों नहीं पर्याय पहले ज्ञान है पहले अज्ञान है अज्ञान बाद में ज्ञान पर्याय क्रम से व्याप्त सर्वत सम्पद कु इसे द्वध्या उच्य ज्ञात उच्य अज्ञात उच्य घटका जता नज्ञात कुंभ से अज्ञानव्या ब्रह्मावभाष्यम कुंभ ज्ञान होने के पहले अज्ञात है? है, है उसमें अज्ञात है अज्ञान से व्याप्त है कुंभ अज्ञात से कुंभस्य अज्ञान से व्याप्त होगा अज्ञात कुंभ अज्ञान से व्याप्त है अज्ञात से कुंभ से अज्ञान व्याप्तवाद अज्ञान से व्याप्त होने के कारण ब्रह्म से उसका प्रकाश हो ब्रह्म अवभाष्यत्म ब्रह्मणा अवभाष्यत्म प्रकाश्यत्म भवतु कुंभ अज्ञात तो कुंभ अज्ञान से व्याप्त है इसे ब्रह्म उसको प्रकाश करे जो ज्ञान उत्पन्न हो गया ज्ञान व्याप्त से तो ज्ञात तो से कुंभस्य से ज्ञात तो कुंभ का प्रकाश ब्रह्म चैतन्य न भाव से तुम कुत अज्ञान व्याप्त हो तो ब्रह्म उसका प्रकाश कहो जो ज्ञान हो गया कुंभ का ज्ञान से व्याप्त हो गया कुंभ ज्ञान से व्याप्त हो गया तो ज्ञात कुंभ को ब्रह्म चैतन्य प्रकाश क्यों करेगा अभिभाषित्व इतना ज्ञात कुंभ केवल कुंभ को तो प्रकाश करता है सीधा ज्ञात कुंभ उसको प्रकाश करेगा ब्रह्मचैतन ज्ञातता भी छा है कुंभ तो अभी इसमें देते हैं अज्ञान से अज्ञान क्या करता है अज्ञाता अज्ञात जनन मात्र अज्ञान उसमें घट में अज्ञातता की उत्पत्ति करता है ज्ञान प्रयोग क्या करेगा ज्ञातता की उत्पत्ति ज्ञान से क्या होगा घट में ज्ञातता की उत्पत्ति ज्ञातता को प्रकाश नहीं करेगा सीधा भाषा ज्ञान क्या करेगा ज्ञातता तो देखो जैसे अज्ञान और अज्ञातता जनन मात्र उपक्षण हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान से आप ज्ञातता जनन मात्र उपक्षण ज्ञान भी घट में ज्ञातता जनन जनन उत्पत्ति ज्ञातता की उत्पत्ति मात्र से ज्ञान क्षीण हो गया चरितार्थ हो गया घटक ज्ञान ज्ञातता उत्पन्न कर दिया ज्ञान वृत्ति चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति घट में ज्ञातता की उत्पत्ति गया ज्ञान हो गया घटक का प्रकाश हो गया ज्ञात विशिष्ट घट को प्रकाश नहीं कर सकता है जैसे अज्ञात कुंभ किस तरह प्रकाशित होता है ब्रह्म के द्वारा अज्ञात कुंभ अभी अभी अज्ञात कुंभ किससे प्रकाशित होता है ब्रह्म चैतन्य के द्वारा अज्ञात कुंभ ज्ञात कुंभ से ब्रह्म अवभाष्यवती अज्ञात कुंभ जिस प्रकार ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित है इसी प्रकार ज्ञात कुंभ भी ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होगा अज्ञान जिस प्रकार घट में अज्ञातता उत्पन्न करके चरित्र्थ तो हो गया उपक्षण हो तो गया ठीक है घट तो ज्ञान भी घट में ज्ञातता उत्पत्ति करके चरित्र्थ हो गया ज्ञातता विशिष्ट घटो को चिदाभाष प्रकाश नहीं करेगा जैसे अज्ञात हाँ तो कुंभ ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होता है ऐसे ज्ञात तो कुंभ भी ब्रह्म चैतन्य के द्वारा प्रकाशित तो होगा क्योंकि ज्ञान तो ज्ञातता उत्पत्ति करके चरित्र्थ हो गया ज्ञातता की उत्पत्ति होगी ज्ञातता को प्रकाश नहीं करता है ज्ञातता को प्रकाश करने के लिए ज्ञातता शुद्ध घट हो ज्ञात घटो को प्रकाश करेगा ब्रह्म चैतन्य पाएंगे ओम ताय पूवाश्य ओ शरा शर केशवं श्रोत्र सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगव सर ना ज्ञान अज्ञान का ज्ञान नाश करता है और पिता पुत्रत्व तो का नाश नहीं करता है नाश का नाशी ना सके अज्ञान को नाश करके ज्ञान कोई व्यक्ति दशहर से पुत्र है उनका यदि पुत्र हो गया तो दसर से पुत्रत्व नष्ट हो जाएगा राम में राम में कोई व्यक्ति का पुत्र हो गया पुत्र का पिता वो है तो उसमें रहेगा पितृ तो जब रहेगा पुत्र का जो पिता मह पुत्र के पिता का पिता पिता पितामह का पुत्र रहेगा वो पुत्र तो रहेगा पुत्र तो पितृत्व दोनों रह गये वो पुत्र तो है किम निरूपित पुत्र तो किम निरूपित पिता तो जिस व्यक्ति का पुत्र उसी व्यक्ति का पिता नहीं होता एक में चैत्र निरूपित पुत्रत्व जहाँ चैत्र निरूपित पितृत्व तो उसमें रहेगा वो नहीं रहेगा किंतु अन्य निर्पित पितृत्व अन्य निर्पित रहता ही केवल पुत्रत्व पितृत्व तो कितने रहता है किसका किसका किसका किसका किसके पुत्र किसका पिता किसका भाई किसका शत्रु किसका मतु मित्र किसका ताला किसका जीजा ये कितने रहता है